तो इनको ग्यारह नाम दिए मनयु मनयु मनु महिष महान शिव ऋतुधवज उग्र रेता भव काल वमदेव दत्तव्रत इनको ग्यारह नाम दिए ग्यारह रहने के लिए जगह दी हृदय इंद्रिया प्राणवायु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या ग्यारह जगह इनको क्या थी रहने के लिए थी तो ये जगह जा ग्यारह स्थान है ग्यारह इनको पत्नियाँ देती धी धृती रसला उमा निर्पी इला अंबिका एरावती स्वधा और दीक्षा अब हुआ ये कि ग्यारह पत्नियाँ देती पर इन्होंने भूत प्रेतों को पैदा कर दिया ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं ये तो सृष्टि को खत्म करने लगे में लगे हुएंगे तो ब्रह्मा जी ने कहा रुद्रों ये सब बच्चे तुम्हारे तमोगुणी हैं तपस्या करो सत्तो गुण जागृत करो हिमालय में जाकर फिर बच्चे पैदा करना तो रुद्रों ने इस सृष्टि को क्या कर दिया समेट दिया अब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को पैदा किया कितने थे दस ऋषि तो पहले कौन पैदा करते थे बच्चे पुरुष पैदा करते थे पहले स्त्रियाँ बच्चे पैदा नहीं करती थीं तो स्त्रियां तो कब बच्चे पैदा करेंगी इसका भी वर्णन हमें यहाँ पर मिलेगा तो ब्रह्मा जी ने दस दस जोते प्रजापति उनको पैदा किया मन से पैदा किया मरीची ऋषि को नेत्रों से अतरी ऋषि को पैदा किया मुख से अंगिरा ऋषि को पैदा किया कान से पुलहस्त ऋषि को पैदा किया नाभि से पुलहर ऋषि को पैदा किया कर से करतु ऋषि को पैदा किया त्वजा से भरघु ऋषि को पैदा किया श्वास से विशेष ऋषि को पैदा किया और अंगूठे से दक्ष को पैदा किया और गोद से नारद ऋषि को पैदा किया और हृदय से धर्म को पैदा किया और पीठ से अधर्म को पैदा किया और छाया से करधम ऋषि को पैदा किया और श्वास से सरस्वती को पैदा किया और अपने कन्या पर क्या हो गए मोहित हो गए उस समय जो ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र थे उन्होंने कहा कि पिताजी आपसे पहले जो ब्रह्मा जी आए उन्होंने अपनी कन्या पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली है आपको अपनी कन्या पर इस प्रकार की कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए तो ब्रह्मा ने लजित तो होकर शरीर का क्या कर दिया त्याग कर दिया फिर सत्यों गुण जागृत हुआ फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सत्यों गुण में जब तब किया तो ब्रह्मा जी के सीधे अंग से स्वयं व पैदा हुए और बाए अंग से माता शत्रु रूपा का अवतार हो गया बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयंभु मनुषत्र रूपा से कहा कि अब तुम जो है वो मिथुन धर्म से संतानों को पैदा करो ये सब कमल के फूल पर पैदा हुएंगे अब ये उड़ते हुए नीचे आ रहे हैं तो जले ही जल है थल है ही नहीं धरती है ही नहीं पूर्ण पति पत्नी उड़ते उड़ते गए बोले पितामा बच्चे या पानी पर पैदा करेंगे बोले क्यों बोले भूमि की खोज करी भूमि नहीं मिली तो ब्रह्मा जी समाधि लगाकर बैठ गए ये भूमि कहाँ चलेगी भगवान का ध्यान करने? समाधि में ही ब्रह्मा जी को जोर से छीक आ गई उस समय राय के दाने के आकार का उनके सीधी नाक के क्षेत्र से कीड़ा निकला देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया और वो भगवान के अवतार हुए बोले बारा देव भगवान की जय बड़ा अवतार हो गया भगवान का ब्रह्मा जी हैरान हो गई छमें को नितना बड़ा हो गया ऋषि ने क्या किसका ध्यान किया अपने भगवान का तो भगवान ही है उस दिन तो भगवान ने कहा पितामह ब्रह्मा जी चिंता ना करो भूमि की चिंता मैं भूमि लेकर आता हूं गर्ज करते भगवान कमल के फूल से पानी में कूद गए और पानी के माध्यम से भगवान रसताल में चले गए तो सुखते सुखते भगवान गए <coughs> तो गंध गोबर में भगवान को क्या नजर आई भूमि भगवान भूमि को दांतों पर उठाकर लेकर आ रहे हैं तो वराह पुराण के अनुसार जो है वो भूमि डोलकर भगवान के होठो से चिपक गई थी भूमि ने कहा प्रभु लोग मुझे कष्ट देते मलमूत्र करते आपने तो मुझे होठों से ही लगा लिया और भगवान के होठो से संप्रच होते समय भूमि गर्भवती हो गई थी और भूमि ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ भूमा अब भगवान भूमि को लेकर आ रहे उस समय आदि आदिदित्य हिरणाक्ष आया भगवान से युद्ध किया और भगवान ने हिरणाक्षी लीला को समाप्त कर दिया विदुर विदुदी महाराज जी ने संत मैत्र ऋषि से पूज रहे हिरणाक्ष कौन है और भगवान ने ही इसे अवतार लेकर क्यूँ मारा तो मैत्र ऋषि मुस्कुराए बोले विदुर जी जानते तो तुम सब कुछ हो पर तुमने जो भगवान भरा का चरित्र इतना सुना तुम्हारा मन भरा नहीं है तुम विस्तार से सुनना चाहते हो तुम्हारे मन के भाव को देखते हुए हमसे भी रहा नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें भगवान भरा का चरित्र विस्तार से कहूँगा यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए और हमेशा कथा के अंदर कैसे बैठना चाहिए हम आपके गले में खारा खारा पानी भरा बोले गंगा जल भरने तो नहीं भर सकता खारे पानी को फेंकोगे तो गंगा जल मीठा मीठा आएगा इस तरह कथा में ज्ञानी ज्ञानी बनकर बैठोगे तो कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है और अंदर जाने वाली नहीं है अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए हमें तो कुछ आता जाता नहीं साहब आप बताइए आता भी होगा तो हमें नहीं आता इस ज्ञान के अहंकार को ये कोर कर कर श्रद्धापूर्वक जो व्यास करते हैं कथा वक्ता हो तो उनके चरणों में बैठ जाइए तभी भगवान की वो मीठी मीठी कथा भीतर आने वाली है तो कथा में क्यों कुछ लोग रो जाते हैं भावुकता के अंदर ये क्या है रोना बोले रोने से अंदर से खारा पानी बाहर आ जाता है तो रिदे क्या हो जाता है खाली हो जाता है जब रिदे से खारा पानी बाहर निकल जाता है खाली हो जाता है तभी तो गोविंद की मीठी मीठी कथाकानों से जाकर हृदय में जाकर बैठ जाती है बोलो भक्त भगवान की और यही भाव किनका है विदुर जी का कौन जब है जबकि विदुर जी महाराज जी धर्म अवतार है क्या नहीं जानते होंगे सब जानते हैं। बड़े ज्ञानी थे पर अज्ञानी की भांति पूछ रहे हम मित्र ऋषि कथा कहते हैं एक समय संध्या का समय था दीति की इच्छा हुई कि मेरे पुत्र स्वर्ग के राजा बन जाए संध्या के समय